रंगीन खिलौनों का जहा हंसी की फुहारे खुशी का गान पेड़ों पर झूले पतंगों की कच्ची कल्पनाओं का अनमोल भंडार कभी राजा कभी रानी का खेल कभी रत्न का घर कभी कोने में, में।

नमस्कार प्या आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बाल संसार इस एपिसोड में आशा करूंगा आप सभी बिल्कुल अच्छे फील कर रहे हैं और जहाँ पर बाल मनोविज्ञान के बारे में बातें चल रही हैं बाल संसार इस एपिसोड में आज हम लोग पांचवा एपिसोड

आपके लिए लेकर आए हैं और इसमें जैसे कि पिछले एपिसोड में स्वभाविक रूप से जो चीज़ें हम देखने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों के मन को तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने देखी और निश्चित तौर पे आप सभी ने भी इस चीज़ को समझा ही होगा कि कुछ चीज़ें हैं जिसे हमें महत्वपूर्ण समझना है और क्योंकि व्यक्ति का शरीर को देख हम सोचते हैं कि ये तो बच्चा है लेकिन उनका मन और उनकी आत्मा तो पुरानी है ये हमें समझना है

उसमें भी एक पूरा इंसान छिपा है और एक व्यक्तित्व छिपा है इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना है तो ये चीज़ के लिए खुद को थोड़ा सा जो है अपग्रेड करना होगा माता पिता को कि हम जिस बच्चे को देख रहे हैं है वो बच्चा नहीं है उनके अंदर वो पुराने संस्कार भी निहित हैं वो पूरा इंसान हमारे साथ है तो ये बात का अगर विश्वास रखेंगे तो अपनी क्षमताओं पर भी और बच्चे की क्षमताओं पर भी आपको जो है विश्वास हो जाएगा

और हमेशा याद रखें कि प्रेरणा एक यात्रा है और वो हमारा मंजिल नहीं है जहाँ से भी हमें प्रेरणा मिले खुद से मिले दूसरों से मिले या इस एपिसोड से आपको प्रेरणा मिले <laughs> तो ये आपकी यात्रा को सहज बनाएगी ये आपका मंजिल नहीं है तो रास्ते में उतार चढ़ाव तो होते हैं लेकिन अगर उसमें उत्साह उमंग साथ रखते हैं तो निश्चित से आपका

मुश्किलें भी जो है मुस्कराएगी और आप निश्चित रूप से अपनी यात्रा को बहुत ही आनंदमय होकर गुजारेंगे और मंजिल तक सफलतापूर्वक पहुंच जाएंगे आइए आगे बढ़ते हैं और आज के इस एपिसोड में नैसर्गिक गुणों व शक्तियों से जागृत मनोभाव के बारे में आज बात करेंगे और हमारे हमारे साथ हमेशा की तरह डॉक्टर अजय शुक्ला जी हैं

जो व्यवहारिक वैज्ञानिक हैं, जिनसे हम लोग बातें कर रहे हैं तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर अजय शुक्ला जी का बहुत बहुत स्वागत है बाल संसार, बाल संसार। बहुत धन्यवाद भाई जी जी अजय जी कैसे हैं आप बहुत शानदार, बहुत आनंद में हूँ जी हुँ। जी तो चलिए आज हम लोग पांचवें एपिसोड में बात करते हैं नैसर्गिक गुणों के बारे में शक्तियों के बारे में जैसे कि

प्रकृति हमेशा ही हम सभी को जो है अद्भुत एक शक्ति का स्रोत्र रहा है और इसके साथ में आत्मा को हम लोग जो है क्योंकि ये कुछ चीज़ें छिपी होती हैं और कुछ चीज़ें दिखती हैं आप देखेंगे किसी तरह से गाड़ी चलती है लेकिन उसमें स्पार्क कभी भी आज तक किसी ने नहीं देखा गाड़ी को भी देखा उन्होंने गाड़ी के नाम देखते हैं गाड़ी के प्लेट देखते हैं गाड़ी के अपने रंग देखते हैं

लेकिन जो उसको चलाने वाली जो शक्ति है उस पार्क वो कभी भी दिखाई नहीं देता तो वैसे ही हम जो है प्रकृति और पांचों तत्वों से बनी हुई चीज़ों को ज़रूर देखते हैं लेकिन उसको चलाने वाली जो अद्भुत अदृश्य शक्ति है आत्मा को कहीं ना कहीं हम लोग भूल जाते हैं तो वहाँ पर हमारे मनोभावों को बैलेंस करने में मुश्किलें हो जाती हैं तो आइए आज इसी पर मैं चाहूँगा कि किस तरह से हम प्रकृति और

जो उनका सूत्र है उसके बारे में समझे और शक्तियों को समझकर अपना जीवन को सकारात्मक मनोभाव के साथ प्रेरित कर सकें जी आ, बहुत अच्छा संदर्भ भी है और बड़ा ही खूबसूरत प्रसंग भी है जी जी, जी। और नैसर्गिक गुणों से सुसज्जित मानो इस धरती पर विराजमान है और बल्कि हम देखें तो उसमें श्रेणी अलग अलग नहीं है सभी के अंदर

अगर हम बहुत ध्यान से देखने का प्रयास करते हैं सकारात्मक हमारी दृष्टि है और हम कुछ चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उस डिवाइन्नेस को महसूस किया जाए अनुभव किया जाए तो आप देखेंगे कि छोटे से बच्चे से लेकर और एक बुज़ुर्ग इंसान तक हम पूरी यात्रा को देखें तो सभी के अंदर बहुत सारे गुण और शक्तियाँ आपको दिखाई देंगी क्योंकि हमारी दृष्टि में एक बोध होता है क्योंकि जो अच्छाई हमारे अंदर होती है मनोविज्ञान कहता है कि उसे हम

ढूंढने का प्रयास करते प्रयास हैं जैसे कि हमारे स्टेटमेंट में होता है कि अगर मेरी माँ से मैं दूर हूँ और कहीं और भी जाके एक बुज़ुर्ग महिला के सामने में खड़ा हूँ तो मैं उनके अंदर अपनी मां को देख सकता हूँ तो ये जो सृष्टि का क्रम है कि तुझमें रब दिखता है इसकी परिभाषा ही यही है कि जो आत्मदर्शन है वह आत्मदर्शन एक बाल्य से लेकर और बुजुर्ग इंसान तक के बीच में

हम उस आत्मदर्शन को कर सकते हैं और उसी में छिपा है निसर्ग का वह खूबसूरत परिवेश जिसे सृष्टि ने अपने तरीके से सजाया है संवारा है अब प्रश्न उठता है कि इस गुण को देखने की ताकत हमारे अंदर कैसे आए ईश्वर ने तो हमको दिया है हमारी चेतना भी उस चिंतनशील प्रवाह में जब प्रवाहित होती है तो वहाँ हमें दिखाई भी देता है लेकिन हम स्वाभाविक तौर पर

उस अच्छाई के साथ में स्वयं को गतिशील करने का जब प्रयास करते हैं तो उसमें एक चीज़ जो रुकावट आती है वो ये आती है कि जो कुछ भी हमने आर्टिफिशियल रूप से गेन किया है उसके प्रति तो हम अवधारणा से काफ़ी सचेत होते हैं लेकिन जब बारी हमारी आती है कि मेरे अंदर प्रकृति ने या भगवान ने किन गुणों को भरा है और उन गुणों को जैसे जब हम प्रकट करते हैं या कोई उसे ज्ञानी पुरुष आइडेंटिफाई करते हैं तो

वो हमारे माता पिता से कहते हैं कि आपके बच्चे के अंदर तो बड़े ही डिवाइन मैनर्स और क्वालिटीज़ और तमाम चीज़ें भरी हुई हैं और इस बच्चे को इससे बाहर निकालने का मौका मिलना चाहिए तो वहाँ पता चलता है कि जो बच्चे का नेचुरल गुण था या क्वालिटी थी जिसको वो हॉबी

हॉबीज़ के रूप में देखता है अपने विशेषताओं के रूप में देखता है बचे हुए समय में उस और वो उसका झुकाव भी रहता है लेकिन जो एकेडमिक या टेक्निकल या प्रोफेशनल दबाव होता है उसके तहत तो उसकी जो वास्तविक प्रतिभा है जिसे हम सहज भाषा में गॉड गिफ्ट कहते हैं उस पर हम पर्दा डाल देते हैं और वो एक्चुअल में वही मनुष्य की ओरिजिनल स्थिति होती है जिससे अगर एक बार संबंध स्थापित कर दिया जाए तो वो बालक

उस के गुणों के साथ अपना संपूर्ण विकास भी करता है और उससे से मिलने वाली खुशी और उससे मिलने वाले आनंद से वो शेष कर्मों को संपादित करने में अपनी शक्ति लगाता है लेकिन होता इसके ठीक उल्टा है कि जो उसे नहीं करना है वो उसको कराया जाता है और जो उसे करना है उसके लिए वो समय निकाल के थोड़ा सा माता पिता से अलग हो

उस हॉबी को पूरा करने का प्रयास करता है लेकिन 20-25 साल के श्रम में बहुत न्यूनतम समय देने के बाद जब अपनी वो निसर्ग से प्राप्त गुणों की ओर आलादित होते हुए बढ़ता है तो वहाँ उसे एहसास होता है उनके माता पिता को एहसास होता है कि मेरे बच्चे ने जिसमें कम समय लगाया पूरी दुनिया में इसने नाम अर्जित कर लिया पूरी दुनिया में इसका डंका बज रहा है और जिस काम के लिए मैंने इसको दबाव जिंदगी भर डाला

उसके द्वारा बहुत कुछ अर्जन नहीं हुआ है यह अर्जन हुआ भी है तो एक व्यक्ति का केवल पेट भरने तक एक नौकरी मिली है लेकिन उसका जीवन सुधर जाए जीवन आनंद से भाव विभोर हो जाए उस स्थिति में ये नैसर्गिक जो गुण होते हैं नैसर्गिक शक्तियाँ होती हैं इनकी समय से पहचान करना और उस ओर अग्रसर होने के लिए

बच्चे के साथ साथ में बड़ों के द्वारा भी कुछ समय दिया जाना और उससे संबंधित योग्य व्यक्तियों से उनकी मुलाकात करवाना उनका साक्षात्कार करवाना जिससे कि उस प्रतिभा के प्रति एक नई दृष्टि वो पैदा कर सकें निश्चित तौर पर हमें ये प्रयास करना चाहिए जी जी डॉक्टर अजय शुक्ला जी काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया है और आशा करूँगा कि आप सभी

डॉक्टर अजय शुक्ला जी को सुनकर अच्छा लग रहा होगा आप सभी को और कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसी आंतरिक गुणों से अपने आप को सजा रहे होंगे तो आइए एक और बात मैं पूछना चाहूँगा प्रकृति की सुंदरता को अगर हम लोग निहारते हैं विभिन्न रंगों को निहारते हैं आकृतियों को बनावटी चीज़ों को ध्यान से देखते हैं

तो हमें भी खुशी होती है लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं था लेकिन बच्चा जो है शायद इन चीज़ों में ज़्यादा रमता है और कभी कभी इन चीज़ों में रमता है तो हम बच्चे को कभी कभी डांट डपट कर उसको कहते हैं कि भाई आप पढ़ाई करो तो यहाँ पर मैं आपको पूछना चाहूँगा कि क्या ये सही है या कुछ और यहाँ पर हमें ज़रूरत है करने की आ, बहुत अच्छी बात है और सौंदर्य बोध के साथ में आ, जो परिमार्जन आपने किया कि

बाल हृदय की जो गहराई है उसमें छिपी हुई समाज की जो सुंदर कल्पनाएं हैं उन कल्पनाओं के प्रति बाल मन को तैयार करना उन्हें पुरस्कृत करना उन्हें एक लेवल तक एस्टेबलिश करना ये हमारा कर्तव्य होता है धर्म होता है और बच्चों को हम पढ़ाई के लिए प्रेरित कर रहे हैं अभिप्रेरित कर रहे हैं लेकिन उसी बीच में उनके आनंद से उनको दूर कर रहे हैं आनंद से मेरा यहाँ तात्पर्य है कि एक बच्चा

अगर अमृत बेला या ब्रह्म मुहूर्त में जागृत भाव से अपने आप को देखता है निहारता है तो उस समय उसकी जो वेबलेंथस होती है उसकी जो ग्रासपिंग सिचुएशन होती है वो बहुत बड़े और कठोर किसी वाक्य को स्वीकार करने की नहीं होती है उस स्थिति में अगर हम उस बच्चे को कोई अच्छी भजन अच्छा पोयम या कोई संगीत मधुर सुनाने का प्रयास करते हैं तो वो बालमन जैसे हम लोरी सुना के अपने बच्चे को सुनाती है

और एक मधुर गीत के द्वारा अपने बच्चे को उठाती है तो उसकी जो भाव भंगिमाएं हैं उसके जो मनोभाव हैं उसके अंतरात्मा में उत्पन्न

जो जागृत मन स्थितियां हैं वो उस संगीत की सुमधुर धुन को स्वीकार करती हैं और वो सहजता से अपनी आँखें खोल देता है बच्चा और जैसे ही अपनी आँखें खोलता है तो अपने आप को आनंद से भरपूर पाता है उसी समय अगर आपने उस बच्चे से कहा कि बेटा जो तुम्हारी हॉबी है उसको तुम पूरा कर लो और वो कहता है कि अभी मैं एक बहुत शानदार गीत पर डांस करना चाहता हूँ उसे आप डांस कर लेने दें वो कहता है कि उजाले में मैं वॉक करना चाहता हूँ वाप वॉक कर लेने दें वो कहता है कि मैं प्ले में

कि मॉर्निंग में बच्चों के साथ फुटबॉल खेलना चाहता हूं उसे आप खेल लेने दें कहने का अर्थ यह है कि उसे उसका मन जो सामाजिक और पारिवारिक मर्यादा है उसके अनुकूल अगर

उसके शौक उसकी विशेषताएं, उसके गुण या शक्तियां में दिखाई दे रहे हैं और उन मर्यादाओं की पूर्ति में आपका कुछ योगदान हो जाता है उदाहरण के लिए अगर प्लेग्राउंड दूर है और आप गाड़ी से पूरा परिवार से तो उस प्लेग्राउंड में चले जाते हैं और आप भी आनंद लेते हैं और बच्चा भी आनंद लेता है आप देखेंगे कि जब वो बच्चा प्ले से वापस आता है तो जिस पढ़ाई को करने में उसने आठ घंटे दस घंटे लगाए उस पढ़ाई की रिकवरी वो दो से तीन घंटे में कर लेता है कारण उसके पीछे क्या है कि मन

प्रफुल्लित थे, आत्मा आनंदित है तो जो नैसर्गिक गुण था जो वो चाह रहा था जिसके लिए वो बना था जिसके लिए वो जीवन का समर्पण करना चाहता है वहां पर हमने एक बड़ा सहयोग दिया और जो बच्चे का करियर है

मैं उसके पक्ष में भी हूं कि उस समय आप देखेंगे कि अकादमिक शिक्षा या व्यवसायिक शिक्षा या तकनीकी शिक्षा या अनुसंधान से संबंधित शिक्षा तो वो पूरा करेगा ही अच्छी उपलब्धि के साथ में लेकिन एक विकल्प भी उसके पास तैयार होगा जहां आपने उसको श्रेष्ठ संकल्प दिया जिससे अपना करियर बनाता है लेकिन एक विकल्प उसने तैयार किया जो नेचुरल रूप से निसर्ग ने प्रकृति ने परमात्मा ने उसको गुण

प्रदान किए हैं उसकी उसके द्वारा भी वह अपने आप को सजा पाया और आप देखेंगे कि जब उसका मन पढ़ाई के इतर कहीं जाता था तो वह अपने मर्यादित या शानदार हॉबीज़ में लगाता था उसका परिणाम ये हुआ कि वो बच्चा कुसंग से बच गया

उसका परिणाम ये हुआ कि उसने अपनी पर्सनालिटी को विकृत होने से बचा लिया क्योंकि एक इंसान के पास में संकल्प और विकल्प दो पक्ष हैं संकल्प में अपने आप को बांध के आगे बढ़ाता है और विकल्प में थोड़ा सा रिलैक्स होता है दोनों ही चीज़ें

एक इंसान के लिए विचार की कठोरता के साथ साथ में भावनात्मक स्तर पर भी मदद उसको होना चाहिए इस प्रकार भावनाएं और विचारों का जो सामंजस्य है वह नैसर्गिक रूप से उत्पन्न होता है और बच्चे को हम अच्छा करियर देने के साथ साथ एक अच्छी लाइफ भी दे पाते हैं जी डॉक्टर अजय शुक्ला जी काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया और मुझे लगता है कि बच्चों का मन अगर प्रकृति या फिर बनावटी चीज़ों को देखने के लिए मन करता है

जो कुछ आकुरतियाँ उसको पसंद आती हैं तो उसमें थोड़ी देर के लिए उसे रमने ज़रूर दें उसे हटाएं नहीं ये आपने बताया और साथ ही साथ बच्चा जो है जिज्ञासा रहती है तो उसकी जिज्ञासा सीखने की बनी रहती हैं हर चीज़ को देखने के बाद उसके मन में कुछ ना कुछ नई चीज़ें जो है घर कर लेती हैं और एक नया रूप जो है वो धारण करता रहता है जो आपने अपने शब्दों में वर्णन किया तो निश्चित तौर पर बच्चा अपने से भी कुछ चीज़ें सीख लेता है

उसे सीखने जरूर दें उसे देखने जरूर दें इन्हें शुभ आशाओं के साथ आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर बातें करते हैं आप सुनाए हैं रेडोमाध वन वन एफएम जी हाँ बाल संसार सुनते रहो मुस्करा आते रहो

चल गीत गाता चल ओ रुम गुना चल ओ बे हसते हसाते बीते हर घड़ी हर पल चल ओ

तबीयत नहीं भरती सुंदर से सुंदर हर एक रचना भूल कहेगा तुम्हें बेसी को हसना

ही मनते आपको मल

नदियाँ का पानी पानी की हर एक बूंद देती जिंददानी हम बर से बर से जमीन से मिले नीर के बिना तो भैया काम ना चले ओ, भैया

नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बाल संसार इस कार्यक्रम में आशा करूँगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए डॉक्टर अजय जी हमारे साथ हैं और बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं और इस बीच में जो चिंतन की धारा है वो हमने देखा और बुद्धि रचनात्मकता और बहुत सारे ऐसे सहानुभूति नैतिकता आत्म

ये सारी चीज़ें जो है हमारे बच्चों के अंदर हमको देखना है और उनको सपोर्ट करना है हमें और उन गुणों को विकसित करने के लिए हमें उन्हें एक बेहतर माहौल क्रिएट करना है ताकि बच्चा जो है आराम से उन चीज़ों का आनंद भी ले सके और अपने से कुछ सीख सके अगर कभी कभी बच्चा जो है अगर बात नहीं मानता है तो फिर हमें ऐसा लगता है कि हमें इसे सब कुछ देने के बाद भी

ये क्यों नहीं मान रहा है तो यहाँ पर एक चीज़ आके रुक जाती है कि जैसे आपने कहा सस्ता से उसे वो सारी चीज़ें उपलब्ध कराइए लेकिन कभी कभी वो एक हाथ छोटा काम भी अगर हम देते हैं तो नहीं मानता उस समय ऐसा लगता है कि इसके लिए हमने सब कुछ दिया फिर भी ये मान नहीं रहा है तो नेचुरल हमें ऐसा लगता है कि क्या किया जाए

आ, अच्छा प्रश्न है <laughs> और मैं कहता हूँ कि ये तो सभी माता पिता के लिए बड़ा ही उत्सुकता से उत्पुर प्रश्न है जी जी और वो चाहेंगे कि इसका उत्तर उनको मिल जाए निश्चित तौर पर और मैं समझता हूँ कि जो काउंसलिंग में 90 परसेंट केसेज आते हैं वो सभी माता पिता मेरे से यही चाहते हैं कि ऐसी कोई चिप हमारे बच्चे के ब्रेन में स्टेब्लिश कर दें जिससे कि ओबीडियंस टू ऑर्डर मैंने आज्ञाओं के प्रति आज्ञाकारिता

Uh, मैं उनसे कहता हूँ कि डिसिप्लिन ड्यूटी एंड ओबीडियंसी दिस इज द ग्रेट मॉरल ट्रेंगल ऑफ स्ट्रॉग करैक्टर तो क्या इसको इस्टेब्लिश कर दिया जाए हाँ क्यों नहीं ये कर देते हैं तो हमारी समस्या का हल हो जाएगा मैंने उनसे कहा कि यही चीज़ अगर आपके बचपन में किसी ने इस्टेब्लिश की होती तो आज आप मेरे पास में नहीं होते तो मेरे गुरुजी कहते हैं कि भाई मैंने अपने बच्चों को जन्म दिया और वो

बच्चे अगर अपने बच्चों को जन्म देके आनंदित हैं तो मैंने तो आनंद ले लिया अब उन्हें आनंदित होने दें आप सारी चीज़ में इंटरफियर करेंगे और इंटरवेंशन के लिए प्रिपेयर रहेंगे तो आप बताइए कि आप उनको उनका जीवन जीने के लिए कब अपने मन से तैयार होंगे माने कहीं ना कहीं अपने आपके मन में ये इच्छा है कि मैं मैं जो नहीं कर पाया वो मेरा बच्चा करे बच्चे को जन्म देना आपका अधिकार है

लेकिन उसको अपने अनुसार ढालना ये अधिकार नहीं है अब इस अधिकार की आप चेष्टा करते हैं तो नंबर एक तो मैं कोई धमकी नहीं दे रहा हूँ ये मानवाधिकार का हनन होगा <laughs> क्योंकि वो बच्चा अभी क्लेम नहीं कर रहा है लेकिन उसे पता नहीं है भारत के कानून के बारे में या इंटरनेशनल जो यू से प्रिपेयर जो आ, बच्चों को लेकर बाल अधिकार के प्रति सनचेतना की बात की गई है

लेकिन यहाँ कोई माता पिता के बीच में विरोधाभास नहीं है मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ मेरे पिताजी ने मेरे को भोपाल में फार्म हाउस था और कहा कि बेटा आज सब्ज़ी ले आना और उस जमाने में अगर सौ रुपए मुँह मिल जाती थी तो हम बहुत बड़े आनंद में होते थे कि सब कुछ हमको मिल गया और उसमें उनके इंस्ट्रक्शन होते थे कि आप घर के लिए कुछ आवश्यक सामग्री ले आना अपनी पुस्तक वगैरह ले लेना और फल या जूस भी लेना तो ये हमको सपोर्ट मिलता था साथ में गाड़ी होती थी अब

एक दिन जब मैं वेजिटेबल्स लेके आया तो उन्होंने बड़े प्यार से बोला कि आप बेटा सब्जी ले आए मैंने कहा जी क्या क्या लेके आए तो मैंने कहा कि धनिया मिर्ची और टमाटर और पालक मैं ले आया हूँ तो फॉर्म हाउस में मकान बीच में था दोनों साइड बड़ा बगीचा था और 20-25 बड़े पेड़ भी लगे थे किचन गार्डन भी था तो उन्होंने लाइट पहले ऑफ किया और टार्च ले फार्म हाउस में अंदर लेके गए और उन्होंने मेरे को दिखाया बोले क्या लगा हुआ है तो मैंने कहा पालक लगी हुई है

बोले कितनी है मैंने कहा इतनी है कि हम दूसरों को दे सकते हैं मकान के दूसरे साइड में लेके गए बड़ी इधर क्या लगा मैंने कहा टमाटर लगे हुए हैं कितने लगे हैं मैंने तो बहुत लगे हैं और बेटा आप वेजिटेबल्स क्या लेके आए हो तो मैंने कहा मैं टमाटर और पालक दोनों लेके आया हूँ तो ये बताओ कि परिवार में आप रह रहे हो परिवार में पूरे फार्म हाउस में आप घूम फिर भी रहे हो लेकिन आपकी स्मृति में ये क्यों नहीं है कि पालक और टमाटर लगा हुआ है तो इसका मतलब सब्ज़ी में कुछ चेंज चाहते हैं माता पिता कोई नई सब्जी लेके आना था

इस बात की स्मृति क्यों नहीं रही बोले बिल्कुल सच सच बताओ तो पिता अगर सामने बैठे हों तो ऐसा लगता है कि धर्मराज बैठे हुए हैं अब अपने सामने ऐसी स्थिति है तो वहां तो जो कुछ बोलना था बोल नहीं था मैंने कहा पिताजी एक्चुअल में सच्चाई क्या है वो आप जानते हैं तो ज्यादा अच्छा है कि आप ही बता दें तो मैं एक बच्चा हूँ तो मुझे उस प्रेम को प्राप्त करने का अधिकार मिल जाएगा तो उन्होंने कहा कि राजा बेटा आज के बाद तुम घर का कोई काम मत करना

क्योंकि तुम्हारा मन केवल पढ़ाई में लगता है तो ये सौ रुपए में से इसको अलग अलग डिफाइन कर लो पच्चीस से तीस रुपए का तुम फल खा लेना तीस रुपए लीटर उसमें पेट्रोल था गाड़ी में पेट्रोल डाल लेना बचे हुए पैसे की कि तुम किताबें ले लेना लेकिन घर में कोई भी सब्जी या फ्रूट मत लेके आना क्योंकि उस विषय से तुम अटैच ही नहीं हो पा रहे हो लेकिन मुझे खुशी है कि तुम कम से कम अपनी पढ़ाई से तो अटैच हो तो वही करो जो तुम कर सकते हो वो करो तो इस स्वतंत्रता ने मुझे एक नई दिशा दी

और मेरे मन में मेरे पिता के प्रति बहुत गहरा आदर जगा कि आज मेरे पिता ने मेरे मनोभाव को पकड़ लिया

और उसे जीने का एक नया रास्ता दिखा दिया और उसी की परिणति हुई कि उनके अनुशासन भी बहुत तगड़े थे क्योंकि मिलिट्री में होने के कारण वो घर से बाहर आंगन में ही सोते थे उनका नियम था कि 10:30 के बाद आप आओगे तो घर में एंट्री नहीं है अब फार्म हाउस था तो दो बड़े बड़े गेट थे एक गेट के सामने उनकी चारपाई थी मछदानी लगी थी मैं डर के मारे दूसरे गेट पर जहाँ माँ मुझे देख पाती वहाँ चुपचाप आके बैठ गया क्योंकि रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से टेन के बाद में एंट्री नहीं मिलेगी

तो माँ ने धीरे से दरवाज़ा खोल दिया और बोला कि स्नान पानी कर लो और भोजन कर लो अब पिताजी तो सो ही गए हैं पिताजी सोते क्यों वो तो जगे हुए थे लेकिन उन्होंने ही बताया था मेरे को कि माँ धरती हैं और मैं आकाश हूँ पहले माँ का कहना करना है तो माँ ने तो एंट्री दे दी मैं चुपचाप स्नान करके और थोड़ी सी अंदर में नाराज़गी की जब मैं खराब ही

तो मैं जाता है सोता हूँ क्या जरूरत है मुझे खान भोजन करने की तो माँ आई और बोली कि पिताजी भोजन पर इंतज़ार कर रहे हैं इसका मतलब 10:30 तक उन्होंने भी भोजन नहीं किया था मैं ग्यारह बजे वो इंतजार कर रहे हैं और उन्होंने देखा कि मैं भोजन करने लगा तो उन्होंने बोला कि बेटा बातचीत भी कर लो ये सिर्फ छोटा सा कारण बताना है कि टेन क्यों हो गया क्यों ऊपर समय हो गया लेट क्यों हो गया

तो मैंने बोला कि मेरे को एक आर्टिकल लिखना था और चूंकि घर में संसाधन नहीं है तो मैं यहाँ से यहाँ से दस किलोमीटर दूर सिटी में अपना एक आर्टिकल टाइपिंग करवा रहा था और उस कार्य को करते समय मुझे देर हो गई उसी समय मेरे को एडिटिंग भी करनी थी तो उन्होंने कहा बेटा आप भोजन कर रहे हो तो मेरे को दे दो क्या उसको प्रेस में आपने दिया मैंने कहा प्रेस में तो नहीं दिया बोले कोई बात नहीं उसकी कॉपी आपने फोटो करा ली मैंने बीस पच्चीस कॉपी करा ली थी ठीक है प्रेस कॉम्प्लेक्स में जाना है सारे अखबार में देना है मैंने बोला हाँ जी तो उन्होंने ब्लैक पेन से

कहीं अगर गलती थी तो उसको पढ़ा भी उसको करेक्शन भी किया और करेक्शन करने के बाद में गाड़ी स्टार्ट की और 20 किलोमीटर दूर प्रेस कॉम्प्लेक्स में रात को हम बारह बजे निकले करीब एक से सवा एक बजे पहुँचे हम और पिताजी नीचे खड़े होते थे नवभारत है दैनिक भास्कर है दैनिक जागरण है सारी अखबार में वो बोलते थे कि जाके इसको दे के आऊँ अब जब वहाँ से दे के आ गए तो दो बज गया

तो उन्होंने मेरे से एक ही सवाल किया कि आप मुझे बताओ बेटा कि आप अपने शौक को पूरा कर रहे हो आपने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार पर ये लेख लिखा है दस दिसंबर को ये लेख आना है और आज आठ तारीख है तो आठ तारीख उसके बाद नौ और दस पूरे देश भर में से संपादकीय पेज पर आलेख आते हैं ये केवल एक शहर तक नहीं छपता है ये सारे एडिशन में जाता है तो ऐसी सिचुएशन में क्या आपके पिताजी के वो लोग नौकर हैं कि आप आलेख दोगे और वो छप जाएगा

तो मैंने उनसे एक ही चीज़ कहने का प्रयास किया कि मुझे कई संपादकों ने बोला है कि अगर आपकी लिखनी में ताकत है तो हजारों लेख एक तरफ हो जाएंगे और तुम्हारा ही लेख आएगा बस इतना मैंने बोला पिताजी शांत हो गए उन्हें कुछ नहीं बोला और मैं नेक्स्ट डे मुझे ग्वालियर जाना था एक प्रोग्राम में दस तारीख को पिताजी का फ़ोन आया

कि राजा बेटा वो पूरा लेख अखबार में छपा है और संपादकी में तीन आलेख आते हैं वो तुम्हारा एक ही आलेख छपा है उसमें कोई मैटर कटा नहीं है और आलेख का शीर्षक तुमने इतना खतरनाक दिया है मैंने लिखा था रक्षक भक्षक और संरक्षक के मध्य मानवाधिकार की तलाश मैंने क्वेश्चन उठा दिया था कि रक्षक में भी समस्या है भक्षक तो दुख दे ही रहा और जो संरक्षक होता है वो भी दुख देता है

अब मानवाधिकार पे तमाम क्वेश्चन थे हालांकि मानवाधिकार आयोग ने मेरे को संज्ञान लिया ये ऐसा लिखने के लिए और उन्हें पूछा कि आपने ऐसा क्यों लिखा तमाम मैंने तर्क दिए और वहाँ से मैं मुक्त होके आया कुल मिला पिताजी को खुशी थी कि जिस अखबार में लोगों की पूरी ज़िंदगी निकल जाती है और वहाँ काम करते करते इतने बड़े स्तर पर नहीं कार्य कर पाते हैं लेकिन मेरा बेटा

कम समय में भी बहुत गहराई में जाकर लेखन कार्य करता है अपने शौक़ को पूरा करता है और समाज में एक नई प्रतिष्ठा को क्रिएट करता है उसके लिए इन्होंने बहुत साधुवाद दिया वो वहाँ से प्रेम भरे शब्द बोल रहे थे मैं गवर्नमेंट की गाड़ी में प्रोग्राम के लिए जा रहा था मेरे आँखों में आंश्रुधारा थी लेकिन सब मेरे को बोले सर क्या हो गया मैंने कहा नहीं ये पिता के प्रेम और माता की कृपा का आशीर्वाद है ये प्रेम के आंसू हैं जो मुझे उपलब्धियों की ओर ले जा रहे हैं जी

चलिए डॉक्टर अजय शुक्ला जी बहुत ही अच्छा उदाहरण देखे आपने चीज़ों को स्पष्ट किया और मुझे लगता है कि जो भी माता पिता हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वाण संसार को शायद उनको पता चल गया होगा कि हमें क्या करना है और किस तरह से बच्चों के साथ डील करना है

तो चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही और इसी तरह के सुंदर सुंदर विचार आपको मिलते रहेंगे बाल संसार इस कार्यक्रम में और अभी हम लोग चाहते हैं इजाजत फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय भारत ओम शांति रंगीन खिलौनों का जहा हसी की खुशी का ग

पेड़ो पर झूले पतंगों की दूर कच्ची कल्पनाओं का अनमोल भंडार कभी राजा कभी रानी का खेल का घर कभी कोने में में सीखने की गलत सवालों की जड़ी बाल संसार बै प्या प्यारा सदा खिलता कभी